भय से अभय की ओर सद्गुरु ओशो के प्रवचनाशो का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक चौदाह निष्कामना से अभय काम कर्म का अल्प आचरण भी बड़े बड़े भयों से बचाता है बड़े बड़े भय क्या है बड़े बड़े भय वही है असफलता तो नहीं मिलेगी विशाद तो हाथ नहीं आएगा दुख तो पल्ले नहीं पड़ेगा कोई बाधा तो ना आ जाएगी निराशा तो नहीं मिलेगी बड़े बड़े भय यही है कृष्ण कह रहे हैं सूत्र के अंतिम हिस्से में कि निष्काम कर्म का थोड़ा सा भी आचरण मात्र आचरण भी रत्ती भर आचरण भी पहाड़ जैसे भयों से मनुष्य को मुक्ति दिला देता है असल में जब तक विपरीत दशा को न समझने ख्याल में नहीं आएगा जरा सी अपेक्षा पहाड़ों जैसे भय को निर्मित कर देती जरा सी कामना पहाड़ों जैसे दुखों का निर्माण कर देती जरा सी इच्छा पर जोर जरा सा आग्रह कि ऐसा ही हो सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर जाता है जिसने भी कहा ऐसा ही हो वो दुख पाएगा ही ऐसा होता ही नहीं जितने भी कहा ऐसा ही होगा तो ही मैं सुखी हो सकता हूं उसने अपने नर्क का इंतजाम स्वयं ही कर लिया वो आर्किटेक्ट है अपने नर्क का खुद ही उसने सब व्यवस्था अपने लिए कर ली हम जितने दुख झेल रहे हैं कभी आपने सोचा कि कितनी छोटी अपेक्षाओं पर खड़े कितनी छोटी अपेक्षाओं पर नहीं देखा कभी हम जो दुख झेल रहे हैं कितनी छोटी अपेक्षाओं पर खड़े एक आदमी रास्ते से निकल रहा है आपने सदा उसको नमस्कार किया था आज आप नमस्कार नहीं करते ये दो हाथ ऊपर नहीं उठे आज उसकी नींद हराम वो परेशान उसे बुखार चढ़ाया और वो सोचने लगा कि क्या हो गया कोई बदनामी हो गई इज्जत हाथ से चली गई प्रतिष्ठा धक्के को लग गई जिस आदमी ने सदा नमस्कार की उसने नमस्कार नहीं किया अब क्या होगा क्या नहीं होगा अब इसको कैसे बदला चुकाना और क्या नहीं करना वह हजार हजार चक्रों में पड़ गया इस आदमी के ये दो हाथों का न उठना हो सकता है उसकी जिंदगी के सारे भवन को उदासी से बच पति घर आया है और उसने कहा पानी लाओ और पत्नी नहीं लाई दो सब दुख हो गया पति घर के बाहर निकला राह चलती किसी स्त्री को उसने आंख उठाकर देख लिया पत्नी के प्राणांत हो गए पत्नी मरने जैसी हालत में हो गई जीने का कोई अर्थ नहीं रहा जीना बिल्कुल बेकार हम अगर अपने दुखों के पहाड़ को देखें तो बड़ी छद्र अपेक्षाएं उनके पीछे खड़ी मिलती हैं यहीं से समझना उचित होगा क्योंकि निष्काम कर्म का तो अंश भी हमें पता नहीं लेकिन सकाम कंश के काम कर्म के काफी अंत में पता है वहीं से समझना उचित होगा उससे विपरीत निष्काम कर्म की स्थिति है कितनी क्षुद्र अपेक्षाएं कितने विराट दुख को पैदा करती चली जाए ये जो इतना बड़ा महाभारत हुआ ये जानते हैं कितनी क्षुद्र सी घटना से शुरू हुआ ये इतना बड़ा जो युद्ध ये कितनी सी क्षुद्र घटना से शुरू हुआ बहुत ही छु दुर्घटना थी मजाक से एक जोक से दुनिया के सभी युद्ध तो मजाक से शुरू होते है। हैं दुर्योधन आया है और पांडवों ने एक मकान बनाया है और अंधे के बेटे की वो मजाक कर रहे हैं जिसमें उन्होंने आईने लगाए हुए हैं और इस तरह से लगाए हुए हैं कि दुर्योधन को जान दरवाजा नहीं है वहां दरवाजा दिखाई पड़ जाए जहां पानी है वहां पानी दिखाई नहीं पड़ता है वो दीवार सिर तक टकरा जाता है पानी में गिर पड़ता है द्रौपदी हंसती है वो हंसी सारे सारे महाभारत की युद्ध का मूल उस हंसी का बदला फिर द्रौपदी को नंगा करके चुकाया जाता है फिर ये बदला चलता है एक बड़ी ही क्षुद्र सी घटना जस्ट से जो एक मजाक लेकिन बहुत महंगा पड़ा है मजाक बढ़ता ही चला गया फिर उसके कोई आरपार न रहे और उसने इस पूरे मुल्क को मत डाला एक स्त्री का हंसना एक घर में चचेरे भाइयों की आपसी मजाक कभी सोचा भी न होगा कि हंसी इतनी महंगी पड़ सकती लेकिन उन्हें पता नहीं कि दुर्योधन की भी अपेक्षाएं चोट अपेक्षाओं को लग गई चोट अपेक्षाओं को लग गई दुर्योधन ने सोचा भी नहीं था कि उसने हंसा जाएगा निमंत्रण देकर उसने सोचा भी नहीं था कि उसका इस तरह मखौल और मजाक उड़ाया जाएगा वो आया होगा सम्मान लेने मिला मजाक उपद्रव शुरू हो गए फिर उस उपद्रव के बहन कर परिणाम हुए जिन परिणामों से मैंने सोचता हूं कि आज तक भी भारत पूरी तरह मुक्त हो पाया महाभारत में जो गठित हुआ था उसके परिणाम की प्रध्वनि आज भी भारत के प्राणों में चलती है जगत में बड़े छोटे से छोटे से कारण सब कुछ करते हैं सकाम का हमें पता है निष्काम का हमें कुछ पता नहीं है निष्काम कृत्य को भी ठीक ऐसे ही समझे इससे उल्टी दिशा में जरा का निष्काम भाव और बड़े बड़े व्यय जीवन के दूर हो जाते